शुदे जजरे कब हे शांति कुण हे मोक्तियक येन्द्र शिवे मध्यपालय सयात नमः नमो गुरुदेव को नमो कबीर सतपाद नमो शांत शरणगति सतल पावन सतगुरु को कीजे बंद की कोटि कोटि प्रणाम पी कबीर की आज इस पवित्र भूमि में इस पवित्र अवसर पर सदगुरु कबीर साहब की इस मंदिर के पूजा स्थल में आज यह मंगलमय अवसर उपस्थित हुआ है आप सभी सदगुरु कबीर साहेब के बाणी वचन एवं उपदेशों को मानव मात्र के लिए सुलभ सरल तेजिस देने के लिए हाउस से इस मार्ग को आपने अपनाया है ऐसे की और निवासी सभी महन साहेबों ने जिस तरह से हमारे आगमन से लेकर अब तक सभी कार्यक्रमों को जिस भव्यता से और सुचारू रूप से व्यवस्थित किया है ऐसे सभी है। आज इस मंदिर के जैसे संचालक ने हमें ये बताया कि पचास वर्ष लगभग इस मंदिर निर्माण का समय हो रहा है या भी बहुत अवसर है एक संतों ने इस भूमि पचास वर्ष पूर्व जिस सदगुरु कबीर साहब के उनके वाणी को स्थान पर बैठ कर स्मरण किया था सुमरण किया था उस बाणी की ताकत को इस भूमि में छोड़ कर वो गए आज उस भूमि की ताकत उस वाणी की ताकत आज 50 वर्ष बाद भी आप उसको अनुभव कर रहे हैं यह वह भूमि एक बात हमेशा स्मरण करना चाहिए कि कुछ जगह होती है जो केवल एक पत्थर की होती है जिसमें केवल निवास किया जाता है शरीर काम चलाया जाता है जैसे आप कहीं सर्विस में जाते हैं कहीं दूर जगह चले जाते हैं तो किराया का मकान ले लेते हैं आप सर्विस करते हैं और उस मकान में रहते हैं उस मकान का एक ही उद्देश्य है कि उसमें केवल आपको रहना है क्योंकि आपके पास में सर्विस और समय गुजारने के अलावा उस मकान का कोई उद्देश्य आपके जीवन में बनता नहीं लेकिन ऐसे स्थल ऐसी भूमि जहाँ किसी महापुरुष की निष्ठा किसी महापुरुष की भक्ति और किसी महापुरुष का अनुराग जुड़ा हुआ है वो केवल मका नहीं होता है वह केवल भूमि नहीं होती वह उस वाइब्रेशन से परिपूर्ण वह तप जगह होती है पुण्य की जगह होती है भले इसको अबोध लोग नहीं जान पाते अबोद लोगों को उसकी जानकारी भले नहीं होती है क्योंकि उसको उस धारा की जानकारी नहीं जब किसी धारा की जानकारी होती है तब उस भूमि पर जाने से उस जगह पर जाने से हमारे मन विचार प्रभावित होते हैं एक कथा मैं आपको सुनाऊ आप भारत भूमि कुमार का नाम आपने सुना हो कुमार कुमार बहुत वो जो है अपने माता पिता को कंधे पर कांवड़ में बिठाकर कर तीर्थ यात्रा करवाते और उसमें वो कभी भी उसके मन में ये भाव नहीं आया कि मैं अकेले इन दोनों माता पिता को लेकर चलता हूँ मैं थक जाता हूँ मैं परेशान हो जाता हूँ ये तमाम बातें होती हैं आजकल तो समय इतना बदल गया माता पिता को तो ले जाना दूर उनके साथ रहना नहीं चाहता बेटे जैसे ही बड़े होते हैं वो उनके साथ रहना नहीं चाहते अभी मैं इंग्लैंड में गया तो जिस घर में ठहरा था उस घर की व्यक्ति ने बताया आजकल के जो बच्चे हैं बहू है बहू यदि लड़के के लिए हम देखकर ले भी आए तो एक शर्त रख देती है बहू कि शादी तो हम लड़के से कर लेंगे लेकिन कचड़े का डिब्बा नहीं होना चाहिए घर में मैंने पूछा कि कचड़े का डिब्बा क्या है वो जो सास ससुर है ना वो कचड़े का डिब्बा है बहू कहती है कि जो सास ससुर है वो कचड़े का डिब्बा है वो नहीं होना चाहिए शादी होते ही तुम अलग रहो तो हम राजी और वो उस समय जब श्रवण कुमार आज जीवन माता और पिता की सेवा करते रहते थे और कचरे के डिब्बा कहने वाले को एक पीढ़ी कोई नहीं जानता तो तुम कितना पढ़े लिखे हो कितना ही सुंदर हो कितना ही तुमने धन कमाया हो एक पीढ़ी बाद तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कचड़ा भरा है तो जिसके दिमाग में कचड़ा भरा है वो कितना दिन स्मरण करने लायक होता है वो कचड़े को बहुत दिनों तक स्मरण नहीं किया जाता तो जिस बहू के दिमाग में ही कचड़ा भरा है उसको कौन एक पीढ़ी के बाद उसका नाम पड़ जाता है लेकिन वो श्रवण कुमार को उसी भक्ति के ताकत से आज भी दुनिया जानती तो कहते हैं कि वो जो है माता पिता को तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा करवाते हो गया लेकिन उसके मन में कभी भी दुरा भाव नहीं आया लेकिन कहते हैं एक बार एक जगह उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया पूरी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करते करते आपको लेकर चलते चलते मैं बहुत थक गया अब ये मुझसे होगा नहीं। माता पिता ने बेटा से कहा बेटा ठीक है कोई बात नहीं ये बात भी सोचते हैं कि तुम मेरे बेटे हो लेकिन पूरी जीवन तुम मेरी सेवा करने के लिए नहीं हो तुम अपने जीवन को भी जीने के लिए हो ये तुम्हारी तुम जो सोचते हो ये कुछ गलत नहीं है उसके माता पिता ने काम, लेकिन एक काम करो बेटा जैसे तुमने इतना वर्ष तक हमें ये भ्रमण कराया तो ऐसा करो कि इस जो ये सीमा है ना इस सीमा से थोड़ा आगे, आगे किसी वृक्ष के नीचे और किसी गाँव के पास जो है हमें तुम छोड़ दे लेकिन इस सीमा को पार कर सर्वन कुमार जैसे ही वो सीमा को पार किया उसके माता पिता ने कहा तो बेटा गांव गांव पास में है करो तो और तुम को हमारा आशीर्वाद हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद कि तुम अपने जीवन को अपने ढंग से जी सकते हो तो श्रवण कुमार ने कहा कि मेरा जीवन तो माता पिता की सेवा करने के लिए है मैं आपको आपको अकेले छोड़ सकता नहीं। ये ये ये कथा कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई यहां जिस जिस जगह से वो श्रवण कुमार गुजर रहा था वो जगह बहुत दूषित था वो जगह बहुत दूषित था दूषित जगह के प्रभाव के कारण जो है उसके मन में एक ख्याल आ गया। आ गया, गया गया। कि मैं जो है अब ये माता-पिता माता-पिता की सेवा करते-करते बहुत थक तो उसके को भी हो गया कि ये जगह का कहीं कही जहाँ से हमें बच्चा बेटा ले जा रहा है ये जगह की के प्रभाव के कारण इसके मन में एक ख्याल आ रहा है जैसे उस जगह से उसको बाहर उस किया उसका ख्याल बना ऐसे ही पचास वर्ष हो चाहे सौ वर्ष हो किसी भूमि पर यदि किसी संत ने अच्छा संकल्प किया एक क्षण में भजन किया है। उसमें, है उसमें ताकत है उसमें ताकत है उस ताकत को जान सकने के लिए वैसे ही ताकतवर श्रद्धालु चाहे तो वो जान लेता है यह ताकत है भक्ति की ताकत है तो ये भक्ति की ताकत की जो श्रृंखला है शक्ति है उसकी धारा है आज पचास वर्ष बाद भी आप इसको इस रूप में मना रहे हैं यहाँ बैठकर आप सब उस धारा को जीवंत कर रहे हैं और अपने जीवन में ये अनुभव करना चाहते हैं कि क्या उन महापुरुषों ने उन पूर्वजों ने अपने जीवन में जी ये रोशनी पाई यह ज्ञान पाया और वह मार्ग पाया ऐसा नहीं समझना जीवन हम ही जी रहे हैं वो भी जिये जी जीवन और जीवन को किसी रास्ता से जिया है उन्होंने बिना रास्ता का नहीं दिया किसी रास्ता से जिया है तभी हमारे कह रहे हैं। यदि सत्य सुख है चाहत विषम विषय पी संसार जलती आग है इस आग से जान शीतल देश में पूजा अजर हो जाए शांत शीतल देश वो देश कहा यही तो देश है जिस देश में आ बैठे हैं जिस देश में बैठ जिस देश में प्रवेश करने से हमारा मन शीतल हो जाता है हमारी वृत्ति शांत हो जाती है हमारे भाव थिर हो जाते हैं। आमंत्रण करता है ये पुकार है कि आशांत शीतल देश में कुछ शांत शीतल देश में आओ उस शांत शीतल भूमिका में आओ क्योंकि उस शांत शीतल भूमिका में आकर तुम्हारे भी जीवन में शांति प्रवेश कर जाए ये भूमि और ये दृष्टि यदि आज इस पीढ़ी की है हमारी पीढ़ी की है तो हम समझते हैं कि हमारा कम से कम माथे में कचड़ा तो नहीं माथे में कचड़ा नहीं है कम से कम उनकी कृपा है उन गुरुजनों की कृपा है उन मार्गदर्शन देने वालों की कृपा है कि कम से कम उस भूमिका से हमको बचा कर रखा और ये पूरे चाहे वो सत्संग का आयोजन हो पूजा का आयोजन हो साहिब का बंधन हो ए, एक मात्र अपने मानव जीवन को स्थिर करने के लिए पवित्र करने के लिए और उस मुकाम पर ले जाने के लिए जिस मुकाम पर जाने का संदेश लेकर सदगुरु इस धरती पर आए उस संदेश लेकर इस धरती पर साहेब आए और जीव दुखी देखा जग मा का अन पवधारा जीवों को दुखी देख करके सदगुरु इस संसार में आए जो कबीर पंथ की भूमिका है उस भूमिका को अच्छा से समझने क्योंकि अच्छा से समझे बिना अच्छा से जाने बिना आगे चलते चलते हम डगमगा जाते हैं और कम कम से कम यदि हमने इतनी यात्रा कर ली जीवन की और अंतिम समय में डगमगा तो सब काम बिगड़ गया तो मेरी इतने साल की कमाई का क्या हो? <coughs> मेरे इतने साल की भक्ति का क्या हो और आगे भी समय नहीं है कि पता नहीं फिर जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो इसलिए बड़े धैर्य से बड़े विचार से हम साहिब की भक्ति के मार्ग <coughs> अच्छी तरह जाने और जानने के बाद कहते हैं सतगुरु चरणों में मस्तक, में मस्तक सत्य नाम कहो निश्चय एक भूमिका शिष्य के जीवन में एक भूमिका चाहिए आप भूमिका को देख और जब चरणों में मस्तक झुका दिया है तो वो मस्तक जहां हमने जिसके चरणों में झुकाया है वो इसीलिए झुकाया है कि सत्य नाम को निश्चय करना यहीं से वो मार्ग जाएगा जो हमें तार देगा पार कर देगा उस मुकाम तक पहुंचा देगा ये धारा जाए ऐसी दृष्टि ऐसी धारा यदि साहिब के मार्ग पर आने वाले कोई भी हंस का है कोई भी शिष्य का है कोई भी अनुरागी का है तो वो साहेब के मार्ग का पका वो कभी पीछे मुड़कर देखता नहीं और उसकी भक्ति कभी हटती भी नहीं उसकी भक्ति कभी डिगती भी नहीं और यही यही उन गुरुजनों ने इस मुकाम पर बैठ करके अपने भजन को अपने सुमरन को और अपने आराध्य हो सारी चीजों को उन्होंने इस भूमिका पर प्रतिष्ठित कर दी सभीगुरु चरणों में मस्तक उन्होंने अनुभव कर लिया कि मेरे सतगुरु का चरण इस भूमिका में है इस मंदिर की भूमिका में इस स्थान की भूमिका में इसलिए हमारे यहाँ ध्यान सुमरन की महत्ता है आसन की सबसे बड़ी महान है समझे ध्यान सुमरण की महत्ता तो है लेकिन आसन की सबसे बड़ी महत्ता है कि किस आसन पर बैठ करके आप साधन करते हैं उस आसन की बड़ी महत्ता उस आसन की पवित्रता उस आसन की पवित्रता तो मंदिर अपने बैठने के लिए ध्यान सुमरन के लिए महंतों ने बनाया वो आसन है उस आसन की भूमिका है उस आसन में बैठ करके ही अपने तार को सदगुरु से वो जोड़ जोड़ते संसार कहीं जाता हो लेकिन वो आसन को अपने छोड़ते नहीं सुन्या में बारीले आसन से मत डोल रे तो मिले घूंग सुन महल ने महल सुना है अंधेरा है मार्ग अंधेरा सब कुछ अंधेरा साहित्य तुम इस महल में में ये के में के अंधेरे ज्ञान और भक्ति का जलाओ और क्या कहा आसन या। भक्ति और साधन के आसन संतों ने बनाए महंत गुरुजनों ने बनाए वो आसन की तो मैंने बताया में में साधन भजन भजन की की तो भूमिका भूमिका है आसन आसन भी जिस में करके करते हैं उसकी बहुत बड़ी भूमिका आप भी जब घर में कोई साधन सुमरन करो तो आसन रखना उस आसन पर आप ही बैठना दूसरे को बैठना नहीं, नहीं। सोफ़ा पर पर भले बैठ जाए लेकिन तेरे भजन के के आसन दूसरा इसका बहुत बड़ी ताक़त है मैं किसी के घर गया तो तो उसने मुझे एक घटना बताई वो तो कभी जीवन में किसी पूनम को उसने नहीं छोड़ा वो था। तो उसका बच्चा कहता था कि मेरे पिता जब जिस दिन से वो गुरु दीक्षा लिया था जिस दिन से गुरु के चरणों में वो गया था उसके बाद किसी पूनम ऐसा नहीं गया कि उसने पूनम का व्रत और समरण साधन नहीं किया पूरा जीवन लेकिन उस मार्ग में एक मिस्टेक हो गया उसने कहा कि एक मिस्टेक हुआ क्या हुआ कमरे में वो आस ये साधन सुमरन करता था उस कमरे में एक दिन पता नहीं कुछ लोग कुछ लोग प्रवेश कर गए उस दिन से जब वो, उस दिन के बाद जब वो वहां बैठता उसको ध्यान लगता ही नहीं अब तक जो ध्यान लगता था वो ध्यान अब नहीं लगता था साहब कहते हैं आसन से मत उस आसन की को बना एभी भजन। एभी भजन। इस भजन भी भजन भजन। भजन है, इस के बिना, मतदू भक्ति का तार बहुत जीना है गुरु भक्ति की महिमा पार नाम की नया सूरत की बल्ली सतगुरु खेमन हार नहीं क्या क्या क्या जाने ये भक्ति पार क्या जाने जाने ये पार कहते मकड़ी मकड़ी मकड़ी के तार क्या जाने? मकड़ी होती होती है? होती है होती ही होगी का जाला आपने देखा घर में कभी कभी सोने घरों में मकड़ी जाला है इतने दिन तक मकड़ी को भी देखा और जाला को भी देखा तुमने उसमें क्या विशेषता देखी आज तक ये हमें बता कबीर साहब ने कहा भक्ति कमारक है के तार ने गुरा ये का मानक है वचन आया है इस पर तो आप बताओ कि मकड़ी के तार जाला आपने देखा मकड़ी देखी उसमें क्या विशेषता देखी कि साहेब ने अपने वजन में बात कही भक्ति के मानक है अतिजीना जिस मकड़ी के तार तो उसमें एक विशेषता है मकड़ी जो जाला बनाती है है उसमें एक विशेषता कि उस जाला पर मकड़ी ही चल सकती है दूसरे कोई जीव जंतु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसमें चल नहीं सकते या तो जाला टूट जाएगा या वो फंस जाएगा समझे ख्याल करना ध्यान से देखना उसमें वो चल चल नहीं सकता है है है है मकड़ी मकड़ी ही ही सकती है। कहते हैं भक्ति भक्ति भक्ति भी ऐसी है। भक्ति है तार है। भक्ति भी ऐसी की है की मार्ग यदि छीना छीना है। जस तार तार निबुरा तुम्हारी उस जीने की तार को आप बचा कर रखना वो तुम्हारे चलने के लिए वो वो दूसरे के चलने के लिए नहीं है वो आपके चलने के लिए इसलिए उन महापुरुषों ने ये मंदिर इसलिए बनाया कि ये साधन की वो बैठकर बचन करते इसलिए आज इस पवित्र अवसर पर आज ये पचासवा साल की बड़ी लंबी यात्रा और आज भी आप उस जगह को उसी भूमिका के लिए आप सबने चुना कि यहाँ प्रवेश करके यहाँ आकर के हमारे विचार उसी तरह से जुड़े एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार था कि मुनिजन पंडिता और वेदना पावित एक शब्द उस भूमिका में यदि हम प्रवेश करें और एक शब्द से भी हमारे तार जुड़ जाते हैं तो हैं तो साहब कहते बहुत अब पोथी की की जरूरत जरूरत है है और पत्रा क्योंकि एक शब्द ने तुम्हारे तार को जोड़ दिया उसमें सब पोथी आ गया साहब कहते हैं तो बूंदे जो बड़ा समुद्र में सो सोन सब कोई समुद्र समाना बुंद में जाने गिरला को तुमने जब तो एक शब्द सदगुरु का सुना है अब उसमें सब समा गया उसमें सागर भी समा गया अब तुम्हें दूसरे को समाहित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें सब समाहित ही हो गया तब शायद कहते समुद्र समाना बुंद में ये जाने गिरला विधान विधान तो के पास है। ये जगत के पास नहीं है जगत के पास विधान हो सकता है कि बुद्ध समुद्र में समाए, लेकिन विधान गुरु के पास है कि में समुद्र समाय एक शब्द यदि ऐसी भूमिका में आते हैं और एक शब्द भी हमारे लिए उपयुक्त हो जाता है तो समझो सारे वेद शास्त्र में समाहित है एक शब्द का अनंत विचार था पंडिता और पाए। तुम्हें बहुत बार व्यक्ति बहुत कोशिश करता है बहुत यात्रा करता है बहुत मेहनत करता है लेकिन एक चूक हो जाती है चूक हो जाती है भरोसा पक्का नहीं हो पाता भरोसा भरोसा पक्का हो पाता? नहीं। और भरोसा पक्का नहीं और होने के बाद कारण साहिब क्या कहते हैं जानते हो है? मो, मोहो का बंदे मैं तो तेरे पास में ना कीरथ में ना में ना एकांत निवास में हो तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश अंत में शायद ने कहा कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास भरोसा तुम कोई सोन करते हो कोई का नाम लेते हो उस मार्ग पर चलते हो सब बहुत बहुत कुछ हो रहा है जीवन में ये साहेब ने कहा कहीं कबीर सुनो भैंसा दू मैं तो विश्वास विश्वास होता है तुम्हें जिस दिन भरोसा होता है उसी दिन साहेब कहते मैं तो तुम्हारे बहुत पास में इतना पास में हूं इतना पास में हूं कि कोई दूरी नहीं है तुम्हारे पास और मेरे पास में कोई दूरी बचता नहीं वो ऐस, ऐसा है दूरी नहीं। बस मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि तुमको जिस दिन विश्वास होगा मैं तो वहीं खड़ा था मैं तो वहीं पास में था जीवन के मार्ग पर भक्ति उसी की छूट जाती है जिसको भरोसा दे दो चार दस कदम कम चलो ये तो चलेगा लेकिन भरोसा का जन्म होना चाहिए जिस दिन दिन भरोसा का जन्म होता है उस दिन करते हैं। मैं बहुत पास आ, बहुत पास दूर और उसी दिन तुम्हारे जीवन में गुरु के चरण में जिस दिन आप आए थे वो पहले सीढ़ी और जिस दिन भरोसा पैदा हो जाता है वो आखिरी सीढ़ी होती उसके बाद कोई सीढ़ी नहीं उसके बाद कोई रास्ता नहीं उसके बाद कोई यात्रा नहीं एक पहली सीढ़ी थी और दूसरा आखिरी सीढ़ी जिस दिन आप आए वो पहली सीढ़ी थी और उस दिन तुम्हें लगा कि आज तुम्हें पहली सीढ़ी पता नहीं यात्रा कितनी सीढ़ियों की होता है बहुत बार बहुत लोग कहते हैं क्या करें है? कैसे भजन करूं कैसे सुमरण करूं क्या करूं क्या नहीं कर? आज पहला दिन आज पहली घड़ी अब देखता है कि पता नहीं वो आखिरी सीढ़ी कब आएगी वो आखिरी घड़ी कब आएगी वो आखिरी तो आज भरोसा आखिरी में भरोसा जितनी जल्दी आती है उसकी यात्रा उतना ही करीब एक भक्ति यात्रा एक गुरु कृपा की यात्रा जिसको भरोसा पैदा हो जाए किसका भरोसा अब जगत का भरोसा की बात नहीं करते कि पड़ोसी की भरोसा कि जगत की भरोसा के नाते रिश्ते की, की भरोसा की, की, की बात नहीं है उसका भरोसा जिसको तुमने अपनाया है उसका भरोसा जिस दिन वो भरोसा क्या करो जगत को बहुत मैं शिक्षा देता हूँ लेकिन ये जगत समझता ही नहीं सत सत नाम, जाने नहीं ये पद को तो ध्यान से सुनना। ये सब का काम आने वाला है कि हम सब, यात्री हम सब उस भक्ति के राह हैं हम सब उस भक्ति के पति हैं ये बहुत काम आने वाला है एक पद बहुत काम आने वाला है सतना जगत बिना प्रेम परती माने मैं कितना ही कथा सुना दू कितने दिन कितने घंटे कितने बरस कथा सुना दू लेकिन एक अवरोध है एक आवरण है वो क्या है कहते तो हैं बिना प्रेम जिस कथा को आदमी सुन रहा है जिस शब्द को आदमी सुन रहा है जिसको हम सुना रहे हैं, पहले तो उसके प्रति उसको प्रेम हो रहा है दो बातें उन्होंने बताई बिना प्रेम और उसके बाद प्रती जिसको वो सुन रहा है उसके प्रति उसे प्रती है कि नहीं विश्वास है कि भरोसा है कि संध्या सुन संसार के लिए दूसरा भरोसा हो सकता है संसार के लिए दूसरा भरोसा हो सकता है रोज़ आप पाठ करते संध्या भजन भरोसे दास जो दास है सदगुरु का है उसके लिए क्या भरोसा है कहते हैं जो जो भजन साहेब ने दिया है बस उसी का भरोसा भजन भरोसेदार संध्या सुमरण आरती और भजन भरोसे जिसको भजन का भरोसा है जिसको इष्ट की भूमिका का भरोसा है साहेब कहते जिसको भरोसा है उसके लिए मार्ग अंतिम आदि यात्रा है आगे तो है। तो ये जो 50 वर्ष आज मुझे इस इस इस में बताया गया कि कि मंदिर का 50 वर्ष पूरा हुआ है। धन्य आज जयंती का पर्व है दोनों का मिलन दोनों का योग इस हमारी यात्रा के क्रम में आज जो यहाँ उपस्थित हुआ ये बड़े ही भावपूर्ण प्रेमपूर्ण और स्मरणीय है क्योंकि ये हम जानते हैं कि जगत में संसार में कुछ चुने हुए लोग कुछ गिने हुए लोग धर्म के ध्वज को लेकर आगे चलते हैं। एक तो कबीर साहब के शिष्य थे धरमदास साहब जिन्होंने धर्म के ध्वज को आगे लेकर चला कभी छोड़ा नहीं ऐसे ही हमारे जीवन की यात्रा में भी मोरिश के टापू में भी जिन गुरुजनों ने महापुरुषों ने इस भूमि पर लाकर ये धर्म के ध्वज को स्थापित किया महत्व दिनेशी साहब ने मुझे बताया कि साहेब ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन हमारे नए भक्त पीढ़ियों के हाथ में है और ये सुनकर अत्यंत खुशी हुई मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हमारे भक्त परिवार के साहब की परंपरा के परिवार की नई पीढ़ी जब साहब के इस ज्ञान को इस भक्ति को इस उपासना को स्मरण करते हैं बंदन करते हैं और दूर तक देख सकने दृष्टि पैदा करते हैं तो निश्चित रूप से अपने साहिब की भक्ति का भक्ति परंपरा आगे बढ़ेगी और उसका लाभ सबको मिलेगा ऐसा तो से मंगल कामना करते हैं। कबीर, धर्मदास वाली सभा की ओर से यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिस पूरे कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि सभी प्रेमियों का तो सहयोग होता ही है सभी कार्यक्रमों में विजय रामेश्वर जी प्रधान और पूर्व प्रधान धनेश हिमे जी और इस वंशावली सभा के सभी महासाहे और वो युवा भक्त युवा युवा पीढ़ी युवा भक्त गण जिन्होंने शायद के चरणों में श्रद्धा रख के भाव रखकर अपने साहि के सत्य अहिंसा प्रेम और भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए अपने व्यस्ततम समय से समय में थोड़ा समय निकाल कर साहिब के लिए जिन्होंने समय निकाला उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत शुभकामना आप सबका जीवन मंगलमय हो आनंदमय हो गौरवपूर्ण हो और धीरे धीरे साहिब की साहेब का मार्ग तो कठिन है मैं जानता हूँ साहेब का मार्ग कठिन क्यों कठिन जानते हैं तुम जब पढ़ाई करते रहोगे स्कूल में गए तो कहते हैं दो रेखाएं खींची जाती है एक टेढ़ी रेखा और एक सीधी रेखा तो टेढ़ी रेखा तो आंख मुद कर खींच दिया जाता है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं ऐसे ऐसे करो टेढ़ी रेखा खींची जाए लेकिन सीधी रेखा आंख से भी नहीं तुम खींच सकते उसके लिए स्केल चाहिए समझे? आंख भी है हाथ भी है तो भी सीधी रेखा नहीं खींचाती उसके लिए स्केल चाहिए तब सीधी रेखा ऐसा ही साहब का मार्ग साहब का मार्ग सीधा है सरल है लेकिन उसके लिए उतनी ही जागरूक जागरूक दृष्टि उस जागरूक दृष्टि से ही साहेब की सीधी रेखा जाती तो की स्मृति में धर्मदास की इस मंदिर इस जगह का क्या नाम मैं जानता ये एक फ्रेंच शब्द है। अच्छा अच्छा आ, वो, वो इंग्लिश भी नहीं है। अच्छा मार अच्छा अच्छा। चलो इस जगह पर आप सब ने ये स्थान को जागृत किया आनंद हुआ, भूमि जिन महापुरुषों ने साहेब की भक्ति इस भूमि पर लाई मैं समझता हूँ उसको एक अच्छी विरासत की जरूरत है विरासत को संभालने वाला और पीढ़ी इस विरासत को संभालें बड़ी इसम की बात है और इस इस कार्यक्रम जो संचालन करने वाली क्या नाम उनका वो जब संचालन करने लगे तो मुझे लगे ही नहीं कि हम भारत में नहीं है हम लग रहा है, कि हम भारत में ही है। अच्छा अच्छा वो इतनी अच्छी हिंदी से अच्छा इतनी अच्छी हिंदी से उन्होंने पूरे साथ, हाँ, साथ हाँ, हाँ, पूरे विधान से उन्होंने इस तो आज के का तो के कार्यक्रम का संचालन किया आपकी चरणों में ऐसे साहेब से प्रार्थना करते हैं सभी महान साहेब जिन जिन सब ने अपना समय निकाल करके कि हर आदमी के पास समय कम है दुनिया के किसी को ने समय कमाए तो कम से कम जिसको अनुराग है प्रेम है वे सब समय निकाल कर शायद के इस इस 50 वर्ष पुराने स्थान को आप सबने ये स्वरूप दिया और शायद से प्रार्थना करते हैं ये और और विकसित हो और विकास हो इसका साहेब ऐसा आशीर्वाद दें आप सबको शक्ति भक्ति दें कि इसका निरंतर विकास होता रहे और सभी साहेब जो आप मोरिससस के छोटे से टापु में रहते हैं एक दूसरे के कार्यक्रमों में आप सब सम्मिलित होते हैं यह जानकर और यह देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई बहुत आनंद हुआ क्योंकि साहेब कहते हैं दो दिन का मेजमान हम तो दो दिन के मेजमान हैं तो मेजमान के साथ तो बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार होता है तो इस जगत में भी जीवन भी दो दिन का है ऐसा साहेब कह रहे हैं तुम्हारा जीवन भी दो दिन का है ऐसा समझ करके हम प्रसन्नतापूर्वक साहेब की भक्ति भी करें अपने जीवन अपने मन अपने बुद्धि अपने विचार सब चीज़ को प्रसन्न रखें यही साहेब का उपदेश है बोलो जय कवि